नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन नाइन्टी सलामी ज़िंदगी कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज संडे हैं और एक बज चुके हैं जी हां आप सभी इंतजार कर रहे होंगे सलामी ज़िंदगी कार्यक्रम के लिए ख़ास तो हम सलामी ज़िंदगी में हमारे सीनियर सिटीज़न जो होते हैं जिनका 60-70 साल का एक बहुत ही अच्छा लाइफ एक्सपीरियंस होता है उनको सुनने का एक बहुत ही सुंदर अनुभव होता है उनके जीवन के कुछ बचपन की बातें कुछ जवानी की बातें और कुछ अपने अपने मस्ती हॉबीज़ की बातें हम सुनते हैं बड़ा ही अच्छा लगता है और

के इंतजार में आप सब बैठे हो मुझे भी अच्छा लगता है जब भी मैं सीनियर सिटीजन को इंट्रोड्यूस करता हूं और आपसे मिलाता हूं मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होती है क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस को सुनता हूं मुझे बड़ा अच्छा लगता है तो आप सभी को भी बहुत अच्छा लग रहा होगा आइए सलामी ज़िंदगी को सजाने के लिए आज के इस शो को हमारे साथ अनिल सारडा जी है जो सिक्सटी रनिंग है लेकिन अभी भी यंग एंड एक्टिव है बहुत ही मुस्कुराते हैं और बड़े दमदार आवाज़ हैं उनकी आवाज़ से आपको पता चलेगा शायद मुश्किल होगा आपको कि सिक्सटी रनिंग रमेश जी शायद

झूठ बोल रहा है ऐसा लगेगा लेकिन वो 64 रनिंग है और उनकी आवाज़ से आपको नहीं पता चलेगा लेकिन ये मान के चलिए आइए आप सभी की तरफ से अनिल सारडा का बहुत बहुत स्वागत है सलामी जिंदगी के इस एपिसोड में

बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका स्वागत है सलामी ज़िंदगी के इस कार्यक्रम में और चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूँगा कि आप 64 रनिंग में हैं और इतनी उम्र में भी आप अभी भी काम करते हैं कंप्यूटर पे काम करते हैं बहुत सारे फाइलें आपके आसपास रहती है आप अच्छी तरह से ऑफिस मैनेज कर रहे हैं तो ये सब कुछ कैसे आप करते हैं इसके बारे में इसका राज क्या है वो बताइए आपका सवाल बहुत बड़ा है मुझे लगता है कि इस सवाल को आप अगर टुकड़े टुकड़े में बाट के पूछें तो शायद मैं जवाब दे पाऊँगा

कैसे हैं कि आ, अलग अलग चीज़ों में दिलचस्पियाँ ओवर द टाइम डेवलप करते हो और फिर उसको अपने इर्द गिर्द जमा के रखते हो ज़िंदगी में और मेरे इस उम्र में मुझे अब ऐसे देखे जाए तो व्यवहारिक चीज़ों में आ, रस कम होते जा रहा है ओके हालांकि मैं एक्टिवली अलग अलग बिजनेस कर चुका हूँ जैसे कि केमिकल मैनुफेक्चरिंग फैक्ट्री थी मेरी

फिर उसके साथ साथ में मैं मस्जिद में केमिकल ट्रेडिंग के व्यवसाय में था तो दोनों साथ साथ में चलते थे फिर मेरे मुझे कंप्यूटर में दिलचस्पी नाइनटीन एटी के आसपास आई थी जब पीसी नाम की चीज़ मेन फ्रेम से पहले बार बाहर निकली थी और एक डेस्कटॉप के ऊपर कंप्यूटर आ गया था जिसको पीसी किया कहा गया था और एप्पल के बाद में आई ने पी सी था तब तो नाइनटीन के

टाइम मैगजीन का मैन ऑफ द ईयर पीसी था कवर पेज पर तो तब से उसमें रुचि बढ़ती गई और फिर एटी एट में मैंने मेरा पहला पीसी लिया अब तब से मुझे उसमें दिलचस्पी आई और मैं सेल्फ लर्निंग वाला आदमी डी पर्सन हूँ डू इट योरसेल्फ तो मैं मुझे किसी की अगर उंगली मिल गई तो मैं रास्ता क्रॉस कर लेता हूँ और, और उसके लिए कंप्यूटर एक बहुत बढ़िया साधन मुझे मिला

तो उसके बाद में फिर कंप्यूटर के ज़रिए काफ़ी कुछ चीज़ें देखने मिली मेरा पूरा व्यवसाय फिर मैं कंप्यूटर पर डालना शुरू किया तो वो एक दिलचस्पी बढ़ती गई तो उसके साथ साथ में जो लगाव बाक़ी के थे अब वो जैसे कंप्यूटर की बढ़ती होती गई जैसे सुधारना होती गई जिसमें जो इवोल्यूशन होते गया

फॉर एग्ज़ाम्पल अब आप ये बात मुझे एक बुजुर्ग बोल के पूछ रहे हैं सीनिय सीनियर सिटीजन बोल के पूछ रहे हैं तो मैं कुछ चीज़ बता ही देता हूँ जिससे लोगों को थोड़ा अचरज हो जाए एक एक अचरज की बात बताता हूँ जिसको कंप्यूटर से संगणक से जुड़ी हुई है जो पहला जब मैंने लिया था संगणक अब मेरे साथ वाले जो लोग हैं उनको तो शायद ये भली समझ जाएँगे लेकिन जो

आज के पीढ़ी के लोग है लोग जो अगर वो सुनते हो कोई इस इस बात को तो उनको शायद इस चीज़ पे पहले समझिए नहीं आएगी मैं क्या बोल रहा हूँ देखो जब एटी एट वाला मैंने पीसी लिया था जब पीसी 80 कहलाया जाता था आ, 80 एडवांस टेक्नोलॉजी 80 ओके okay, और उसमें मेरी हार्ड डिस्क कितनी थी सिर्फ 20 एमबी बीस एम सिर्फ बीस एम की हार्ड डिस्क थी जो भी वो टाइम पे एडवांस थी

हाँ क्योंकि लोग दस वाली लगाते मैंने बीस की लगाई थी लोगों सादा पीसी लेते मैंने पीसी सी एटी लिया था तो बीस एमबी की सिर्फ हार्ड डिस्क थी सिर्फ एक फ्लॉपी डिस्क थी साढ़े तीन वाली नहीं आई थी साढ़े तीन इंच की साढ़े तीन इंच की नई फ्लॉपी डिस्क ड्राइव आई थी और एक फुट वाली प्रॉपीट ड्राइव बंद हो चुकी थी ओके और साढ़े इंच वाली प्रॉपिट्राइव और एक हार्ड डिस्क बीस इंच बीस एम बी की अब उस बीस एम के हार्ड डिस्क की कीमत आप सोचो तो आप अचरज करता

विज्ञान कितने प्रगतिशील है कितने कितने रफ्तार से आगे बढ़ा है और स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स में कहाँ से कहाँ पहुँच गए हम इसका एक इस, इस, इस, इस इस, इस, इस, इस अनुभव इस इस इस इस इस माध्यम से इस अनु इस पे आएगा आपको कि ये 20 एमबी की हार्ड डिस्क की कीमत थी बारह हज़ार रुपये जो पीसी का हार्ड था पूरी पीसी सी आती थी पचास प्लस के आसपास पचपन वगैरह वगैरह और उसमें हार्ड डिस्क बारह की थी जो बीस एम थी

और आज आपके हाथ में जो डिवाइस है आपके की जेब में जो पेन ड्राइव है आपके जो स्मार्टफोन में जो स्टोरेज है वो आपको अगर आप कैलकुलेट करें तो 20 एमबी डिवाइड बी डिजेंड बाई ट्वेंटी एम बी तो पर एमबी बी कॉस्ट कितनी आएगी? नंबर एक और आपके आज जो 4 जीबी, 8 जीबी, 32 जीबी की बातें हो रही है वो तीन <laughs> वो तीन में आप इतने जी बी जेब में लेके घूमते हो

कॉस्ट इतनी ड्रास्टिकली डाउन नहीं है इसलिए उसकी एक्सेसिबिलिटी बढ़ गई है ओके स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ने की वजह से पीसी का विस्तार ज़्यादा अच्छे से हुआ और स्मार्टफोन उसी के लोड पे तो ये एक ये ये पुराने अनुभव जब आप मुझे याद कराने लगा रहे तो मुझे याद आ रहा है कि जब पीसी पहले लिया था तो हार्ड डिस्क एक बड़ा ये रहता था कॉस्ट फैक्टर तो, तो उस फैक्टर ने तो बारह में हार्ड डिस्क कितनी लेनी चाहिए उसके बाद में जो डाउनवोड चालू हुआ

हर चीज़ एक पीसी में एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्फ़िगरेशन है एक मॉनिटर होता है कीबोर्ड होता है प्रिंटर होता है सी होता है सीपीयू में लगे हुए कंपोनन्ट्स होते हैं मदरबोर्ड वगैरह वगैरह प्रोसेसर वगैरह और बाद में स्कैनर्स वगैरह प्रिंटर्स वगैरह आए ये सब चीज़ दस हज़ार थी फॉर एग्जाम्पल कलम मोनिटर उस जमाने में सोलह का था कलम मोनीटर वो भी सादा था एस जी वगैरह आने और उसके बाद में ये हर चीज़ दस के नीचे आने लगी जैसे जैसे दस टच होती मैं ले लेता

अपग्रेड कर लेता था, था। अपग्रेड तो ये क्या हो गया ये डी आई होने की वजह से खुद ब खुद सब चीज़ करने की जो बुरी या अच्छी आदत लग चुकी थी बचपन से ही तो उस वजह से क्या हुआ ये सब चीज़ आत्मसात करना बहुत आसान हुआ और ये ये टेक्नोलॉजी ऐसी थी कि जिसको तुम जैसे डू इट योर सेल्फ है वॉट यू सीज वॉट यू गेट ओके उसी ढंग से डी वाले जो लोग थे वो लोग कंप्यूटर पर जल्दी आए ऐसा एक मेरा अनुभव है

और जो लोग डी वाले नहीं थे मेरे मेरे साथी जो मेरे उम्र साथी हैं वो कहीं है, ऐसे मुझे आज भी मेरे साथ में जो कंप्यूटर के तरफ मुड़ के देखते, देखते भी नहीं आए ओके घर में आ भी गया हो ऑफिस में लग भी गया हो तो भी वो उसका इस्तेमाल कर नहीं पाते करना नहीं चाहते उसे वो मुकर के चलते क्योंकि उन्होंने कभी कोई भी चीज़ साइकिल की चेन अगर गिर गई तो मैकेनिक के पास जाते थे जो खुद अपने आप साइकिल की चेन लगा लेता था रस्ते के बाजूब में वो डी आई वाई परसन

तो ये डी आई ऐसा था कि जिसने अच्छे लोगों को ये कंसेप्ट आया है अमेरिके की तरफ से अपने अपने इधर इंडिया में इतना उसने आ, क्या कहते हैं उसको फुटप्रिंट नहीं जमा पाया है आ, लेकिन डी आई अभी लोगों को कुछ समझता है लेकिन डी आई वाई ऐसा है कि जिसके अंदर आदमी खुद ब खुद सब चीज़ें करने के लिए सीख रहा सेल्फ लर्निंग प्रोसेस इनिशिएट हो जाती है तो वो बहुत भो, बहुत अच्छा अनुभव रहा मेरा और ये अमेरिका में तो आपको अभी

एग्जाम्पल के तौर पे अमेरिकी की तारीफ करना ये कोई अपना इरादा नहीं है एक अच्छे अच्छे इरादे क्या क्या है तो अमेरिका में डीआईवाई आई के डीआईवाई के स्टोर्स हैं आठ आठ दस दस मिजली स्टोर्स हैं तो जो डीआईवाई वाले लोगों को साधन सामग्री टूल्स इक्विपमेंट प्रेजेंट करते हैं तो ये ये कंसेप्ट ऐसा रहा कि जिसकी वजह से मुझे कंप्यूटर से लगाव बढ़ गया डी आई वाई की वजह से

उसी की वजह से आप जो है अभी तक यंग एंड एक्टिव लगते हैं अपने काम में मशगुल रहते हैं और कुछ सीखने की जो ललक है आपका बचपन से ही और वो चीज़ जो है आपको जो है अभी तक जो है यंग रख रही है यही एक सीक्रेट मुझे पता चल रहा है आपके शब्द से बहुत ही अच्छा लग रहा है और चलिए आगे बढ़ते हैं जैसे कि सिक्सटी रनिंग आप है और काफ़ी अच्छी तरह से अपने आप को हेल्दी वेल्दी मेनटेन रखे हैं तो मैं चाहूँगा कि आज से अगर साठ साल पहले स्कूलिंग की अगर बात करूँ

तो उस समय का जो स्ट्रक्चर या फिर उस समय के जो टीचर्स और स्टूडेंट के बीच में जो रिलेशनशिप है और आज का जो स्टूडेंट और टीचर का जो रिलेशनशिप है क्या उसमें कुछ बातें आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना पहले तो मेरे समय में क्या था इसके बारे में हम लोग शेयर करेंगे टीचर के बारे में रिस्पेक्ट मुझे लगता बहुत ज़्यादा उस समय टीचर के बारे में एक प्रेम संबंध बहुत ज़्यादा थे लगाव होता

टीचर से एक एसोसिएशन बिल्ड हो जाती थी ओके टीचर के बारे में अट्रैक्शन होता था जो ज्ञान से भी जुड़ा होता था कि टीचर न्याानी पहचाना जाता था और साथ साथ में तुम नए और मेरे मेरे मेरे खुद के अनुभव में ऐसा था कि मैं मेरे फैमिली में पहला इंग्लिश स्कूल में गया हुआ लड़का था फर्स्ट स्टैंडर्ड से ओके वैसे इंग्लिश का वातावरण घर में नहीं था

बाकी सब मराठी मीडियम में से सीखे थे ओके लेकिन माँ बाबूजी ने मुझे इंग्लिश स्कूल में अम्बरनाथ के डाला तो वहाँ से इंग्लिश सीखना यही एक बहुत अच्छी अनुभूति थी तो वो जो टीचर जो इंग्लिश में बात करते थे उनसे लगाओ फिर अलग अलग विषय से लगाओ तो ये जो उस ज़माने में जो टीचर के जो नज़दीक जाके जो अनुभव लेते थे पढ़ने के जो होते थे वो मुझे लगता है बहुत पैमाने में ग्यारहवीं साल हमारे टाइम पर ग्यारह साल की स्कूल होती थी आज के जैसे दस वाले में

तो उस टाइम पे हम लोग टीचर्स से सालों साल हमारा एसोसिएशन बना रहता था और साथ साथ में विद्यार्थियों में आपस में आज के जितनी कंपटीशन शायद नहीं थी हाँ मैं फर्स्ट हूँ मैं सेकंड हूँ कोई थर्ड आया है कोई नाइन्थ आया है ये बात ज़रूर रहती थी लेकिन उसमें कोई इतना खट, खटास नहीं होती थी जो पहला आता था उसका सब लोग रिस्पेक्ट करते थे द्वेष नहीं कोई करता था

कड़ाउटार की ज़िंदगी में ये बहुत ज़रूरी था और ये हम लोगों को उस टाइम पे सिखाती इसलिए आज हम किसी से द्वेष नहीं इजीली कर पाते क्योंकि अगर प्रगति के मार्ग पे है तो हम उसके बारे में बुरा नहीं सोचते आप भलाई सोचते हैं ये शायद हमारे शिक्षण की उस टाइम की देन है जो हमारे टाइम पे कुछ आज के इससे अलग दिखता है नंबर एक नंबर दो उस ज़माने में और एक, एक अलग से बात होती थी कि स्कूल में एक ही साथ फैमिली के

जितने भी बच्चे हैं बहन भाई लोग आगे पीछे कोई एट्थ में है कोई फोर्थ में है कोई फिफ्थ में ऐसे होते थे आज स्कूल में सिंगल चाइल्ड फैमिलीज का फैलाव ज़्यादा है सिंगल फाइल्ड फैमिली का कंसेप्ट एक्सेप्ट हो चुका है स्पेशली एजुकेटेड क्लास के अंदर तो वहाँ पे एक ही जन फैमिली का होता है स्कूल में तो वो लिंक वहीं पर ख़त्म हो जाती हैं

और बाकी जगह पे अब में हमारे समय में कोई ना कोई स्कूल में रहता ही था तो स्कूल से लगाव चलता था मेरी सिस्टर एक स्कूल से जब बाहर हुई मेरी बहन बड़ी बहन हमारे में वह बहुत था तो उसका स्कूल से लगाव कंटिन्यू था तो वो हम लोगों को भी मिला जो लोगों को नहीं था तो ये, ये मुझे लगता है कि उस टाइम की जो जो जो दोस्ताना जो बिल्ट होता था स्कूल के ज़माने में वो काफ़ी सस्टेन्ड दोस्ताना था मीनिंगफुल था

गिव टेक का था नौ रुपये के कैनवास शूज़ लेने की भी दिक्कत पेश होती थी तब वो एक दूसरे से बहुत लगाव होता फॉर एग्जांपल स्कूल में हमारा एक दोस्त था कि जो बैडमिंटन बहुत ओवल खेलता था, था स्टेट लेवल का प्लेयर था लेकिन नौ रुपए के कैनवा शूज़ लेके कोर्ट पे उतरने की कभी कभी दिक्कत आती थी तो हम लोग उसको हमारे शूज़ वाइट पेंट करके देते थे तो ये अनुभव आज भी ताजे हैं

वो दोस्त मिलने से रहा हो अमेरिका में जाके सेटल हो गया है कभी कभार बात होती है लेकिन ये ये हमारे टाइम पे जो माहौल था ये ये एक एक एक फैमिली ग्रुप था उसके अंदर आज पता नहीं मुझे उस ढंग से है कि नहीं है मुझे पता नहीं और उस टाइम पे स्कूल स्कूलिंग से जुड़ा हुआ नॉलेज नॉलेज एकरिंग उससे जुड़ी हुई लेबॉटरी लाइब्रेरी टीचर का स्थान इस चीज़ को शायद आज से ज़्यादा अहमियत थी

ऐसा मुझे ओवरऑल फील हो रहा है कोई यानी मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ आज के माहौल पे लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उस टाइम पे वो कुछ हद तक थोड़ा ज़्यादा था यानी टीचर स्ट्रिक भी रहते थे तो भी उनसे हमारा लगाव रहता टीचर के खिलाफ कुछ नहीं हालाँकि मुझे भी एक प्रसंग आया था रहा है कि जब टीचर ने मुझे पूछा असेंबली ने बहुत डांटा पीटा था बहुत बुरा लगा था रोना आया था लेकिन आ, फिर भी कभी ऐसे गलत फीलिंग हुई टीचर के

आज शायद डिटैच्ड uh, ज़्यादा है क्योंकि कैसे हो गया है स्कूल से ही करियर ओरियंटेशन चालू हो जाता है हमारे टाइम पे एसएससी कर रहे हैं तो एसएससी कर रहे हैं उसके आगे तो आगे की चाल चलती रहेगी साथ साथ में हम लोगों को ड्राइंग के एग्ज़ाम्स हिंदी का प्रचार उस टाइम पे बहुत ज़ोर शोर से चल रहा था सिक्सटीज़ के अंदर तो हिंदी की हर साल एक परीक्षा देना मुझे याद नहीं है प्रबोध वगैरह वगैरह

तो ये ये सब चीज़ें ज़्यादा होती थी कॉम्पिटिटिवनेस कम था आपस में पर और ओवरऑल यानी मुझे याद है जब एसएससी हुआ था तब जब फर्स्ट क्लास मिल गया था तो इट वाज लाइक यू नो बिग अचीवमेंट बिकॉज उससे कोई बहुत ये नहीं था कि कौन से क्लास में हुआ क्योंकि आगे का रास्ता बहुत सुकर था कम मार्क्स की भी पूंजी आपके पास अगर हो

तो भी आप आसानी से आगे बढ़ पाते थे अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलना आगे का कोर्स बनना ये बड़े आसानी से होता था आज हर एक माह के लिए जब उन लोग संघर्ष कर रहे हैं बच्चे लोग तब शायद उन लोग हमारा जितना शायद स्कूलिंग एंजॉय कर पाए कि नहीं एंजॉयमेंट के साधन बदल गए हैं और बढ़ भी गए जो देखा जाए तो साधन बढ़ गए हैं बहुत स्ट्रॉग

बहुत शौक है सब चीज़ें होने के बावजूद भी जो प्रेम वाली जो बात रहती है डोर वाली शायद वो कहीं ना कहीं हाँ लिंकेजेज ये सब बातें हैं तो मुझे लगता है हमारा बचपन शायद इतने एडवांस स्टेज में नहीं था इसलिए वजह से ज़्यादा इंजॉयल था

अनिल जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया अपने बचपन की स्कूलिंग की बातें हमें बताया और मुझे लगता है कि आज के ज़माने में जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं शायद उन्हें ये सब चीज़ें थोड़ा सा अलग फील करा रहा होगा लेकिन यही सही बात है क्योंकि आज कंपटीशन है आज साधन हमारे पास बहुत कुछ हैं हमारे पास कपड़े लत्ते यूनिफॉर्म सब कुछ हम लोग आसानी से मिल जाता है हमारे पास

और वही है कि कंपटीशन के ज़माने में हमें एक एक मार्क्स के लिए थोड़ा सा आ, बियरेबल भी हो जाता है कभी कभी अनकंफर्ट भी फी फील करते हैं और कभी ये भी डर लगता है कि मेरा मार्क्स कम हो जाने से शायद मुझे आगे एडमिशन मिलेगा नहीं मिलेगा ये पूरा जो प्रेशर पॉइंट है वो हाईटेक पे है तो इसी वो आनंद वाली जो बात आपकी रही उस टाइम में ये इस तरह का कोई प्रेशर पॉइंट था ही नहीं तो आनंद आनंद तो शायद वो चीज़ें हम लोग मिस कर रहे हैं आज इस ज़माने में तो वही आगे बढ़ते हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है अनिल साढ़े जी से बात

करते हुए और मैं चाहूँगा कि जैसे कि आप काफ़ी समय से जो है अलग अलग विषय को जानना लेक्चर्स करना हिंदी वगैरह पे भी आपकी अच्छी पकड़ है तो मैं चाहूँगा कि जैसे कि हिंदी की जब भाषा बोलनी जाती है तो जैसे हिंदी एक अच्छा मुंबई में जो कहा जाता है कि भाई हिंदी फिल्में वगैरह है म्यूजिक हैं तो फिल्मों के साथ या गीतों के साथ आपका किस तरह से रुझान क्या कभी आप उस पर विचार किया कि उसके बारे में थोड़ा सा बताए हालाँकि हिंदी फिल्म और सॉन्ग्स

ये पॉपुलर रेल में है मुंबई और मुंबई के बाहर प्रोड्यूस मुंबई में होते हैं कंजम्पशन बाहर होता है ओके लेकिन हिंदी फिल्म और हिंदी सॉन्ग से मुझे बहुत ज़्यादा लगाव कभी रहा नहीं है हालांकि हमारे कॉलेज के दिनों में प्यासा नाम का एक फिल्म था जो बहुत पॉपुलर था उसके गीत भी बहुत पॉपुलर थे गुरुदत्त जी की फिल्म थी और उसके गीत बहुत पॉपुलर उस टाइम पर गीत के हिसाब से ही फिल्म बनती थी उससे

मुझे थोड़ा सा पॉपुलरिज्म या पॉपुलर फॉर्म्स से लगाव कम रहा है अट्रैक्शन कम रहा है और मैं लार्जली थोड़े क्या कहते हैं उसको बुद्धिजीवियों के साथ में रहने की वजह से मुझे क्लासिकल में ज़्यादा इंटरेस्ट रहा था okay, ओके संगीत का अगर कर बात करें तो, तो मुझे हालांकि मुझे

हमारे फैमिली में वैसे क्लासिकल संगीत का बैकग्राउंड था नहीं लेकिन उससे रुचि होने की वजह से मैंने उसके कुछ क्लासेस किए कुछ पढ़ाई की और कुछ कुछ जानकार लोगों के साथ में उठना बैठना हुआ फिर वो, वो मोहल्ले में एक बार एंट्री होने के बाद में मैं बहुत खुश नसीब था कि मुझे कोई बहुत इस इस फील्ड के बहुत बढ़िया बढ़िया लोगों से मेरी मुलाकात हुई उनके साथ में उठना बैठना हुआ कोई लोगों के घर के रियाज़ के बैठों को बैठना मिला बड़े बड़े उस्ताद लोगों के तो मुझे हिंदुस्तानी संगीत से बहुत लगाव

तो मुझे फिल्म हालांकि अच्छे लगते हैं क्योंकि कैसे एक वो पॉपुलर फॉर्म है ओके okay, वो वो सबके कंजम्शन के लिए हो या ना हो ये कोई गारंटी नहीं है ओके okay, और बाकी के तुम्हारे जो एक्टिविटीज़ है उससे डिटरमिन करता है कि तुम पॉपुलर फॉर्म्स के नज़दीक जा पाओ या ना जा पाओ

मेरी एक्टिविटीज़ लार्जली इंटेलेक्चुअल ज्यादा इंटेलेक्चुअल कहने बोस्ट कुछ नए विचार नए सोच की या नया कुछ आत्मसात करने की जैसे डी आई वैविका तो नई चीज़ आत्मसात करने की जब तुम्हारी प्रेरणा होती है जब तुम उस ढंग से सोचते हो तब तुमको पॉपुलर फॉर्म से जरा खुद को <laughs>

<laughs> बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया कि पॉपुलर फॉर्म से थोड़ा डिटैच रहकर आप क्रिएटिव चीज़ों को देखना पसंद करते हैं और इंटेलैक्चुअल जो लोग रहते हैं उनके साथ बैठना उठना आपको अच्छा लगता है और जैसे कि आपने बताया कि अपने अनुभव में क्लासिकल संगीत के साथ आपका ज़्यादा एक रुचि रहा लगाव रहा और उसके वजह से आपने काफ़ी लोगों के साथ आपका अच्छे अच्छे संगीतकार के साथ आपका उठना बैठना रहा तो उसी सिलसिले में कोई एक अच्छा जो अनुभव आपको रहा है

उसको बताते हुए आ, कोई एक हाथ जो क्लासिकल गीत है जो आपको टच ही करता है क्यों टच ही करता है उसके बारे में बताएँ नहीं मैं मुझसे कुछ गुनगुनाओ मत क्योंकि नहीं लो, नहीं। आप लोग लो, आप, लो, रेडियो आपका सुनना बंद कर देंगे मेरी आवाज़ सुनेंगे तो मैं मैं गुनगुनाने वाले मत से नहीं मैं बाथरूम सिंगर भी नहीं कहलाता हूँ खुद को ओके लेकिन कानसेन बनने की एक कोशिश की मैंने ओके तो उस कोशिश के जरिए ऐसे कैसे होते हैं तुम्हारे लाइफ के अलग अलग स्फियर में

ओके अलग अलग वातावरण में अलग अलग माहौल में आप अलग अलग चीज़ों से जुड़ जाते हो ओके फॉर एग्जांपल जब तुम कॉलेज के दिनों में होते हो तब एक एक बहुत अलग डेवलपमेंट प्रोसेस आपके भीतर चलते होता है आपके मित्र मित्र परिवार भी काफ़ी काफ़ी जुड़ जाते हैं तो उनकी रुचियां भी आप पे हामी हो

तो तब आप नई सीखने की नई चीज़ की ओर देखने की तुम्हारी तुम्हारा तजुर्बा तुम खुद को टटोलते रहते हो कि नया क्या है कैसे समझने की वजह तब तो इस, इस समय में एक कई अलग अलग चीज़ें फॉर एग्ज़ाम्पल गज़ल एक उस टाइम पे काफ़ी होती थी

तो गज़लकार या कोई गज़ल गाने वाला मित्र हो जो जानकार उर्दू समझना बहुत ज़रूरी है उसके लिए okay. ओके उसके बिना तुमको गज़ल अभी हालांकि गुजराती में भी गज़ल होती है मराठी में भी गज़ल होती है लेकिन ये ये ये गए 15-20 साल से 30 साल से चला हुआ माहौल है लेकिन गज़ल जो मूल जो अर्थ है वो उर्दू में होती थी तो उर्दू वह है समझना इट् इज़ अ बिग एक्सपीरियंस उस भाषा को आत्मासात करना है या उस भाषा के नज़दीक जाके उसको टटोल के देख के उस

क्योंकि शब्दों के अर्थ जो उर्दू में से जो आते हैं उसमें जो एक अनुभव प्रकट होता है वो शायद दूसरी भाषाओं में उतनी आसानी से नहीं हो पाता है ट्रांसलेशन में तो हर चीज़ मार खाती है ये तो आप जानते हैं मैं जानता हूँ तो गजल्स में इंटरेस्ट डेवलप हो रहा था उस साल साल में और क्लासिकल से जुड़े हुए जो चीज़ें थी उसे मैं खुद ऐसे कई ऐसे उस टाइम पर जो हिट हो जाते हैं अपने आप को जो अच्छा, अच्छा लगता है

वो तुम्हारे जहन में शायद कई साल कई उम्र चलते रहते हैं ओके है। okay, फिर भले आपको उसकी पूरी पंक्तियाँ आओ याद आओ ना आओ वो अनुभव तुम्हारे साथ में ज़रूर रहता है ओके okay, और वो अनुभव फिर लो, लोगों से नहीं जुड़ता वो तुम्हारे से डायरेक्ट लेता है तो ऐसे कई क्षण होते हैं कि जो तुम अपने गुड मेमोरीज़ में स्टोर करके रखते हो तो उसमें से तो उसमें से हाँ आप जीते हों और शायद आगे चल के प्रेरणा भी लेते हो उसमें

ओके okay. कई बार क्योंकि कैसे गज़ल में से कुछ अनुभव प्रकट करने का एक प्रयत्न गज़ल्स कोई अच्छी मायने में एक एक हमारे मित्र थे जो कई बार हम लोग शाम उनके साथ में उनको पेटी बजाते थे और हम लोग वो गज़ल सुनाते थे और अर्थ भी समझाते थे क्योंकि कई बार उर्दू को अर्थ समझने में दिक्कत होती है तो एक मुझे जो जो कई बार बाद में जिंदगी में जो माहौल आते हैं जो एक्सपीरियंस आते हैं

उससे वो, वो वो गजल की जो चार पंक्तियाँ थी वो मुझे लगता है कि बार बार मुझे लगता है कि ये बात ऐसी थी उसकी पूरी पुर, पूरी गजल तो मुझे नहीं याद आ रही है लेकिन कुछ लोग जानते हैं पहचानते नहीं है इतने बदल गए हैं मतलब निकल गया है तो पहचानते नहीं मतलब निकल गया है तो पहचानते नहीं

मतलब निकल गया है तो पहचानते नहीं है यू जा रहे हैं जैसे हमें जानते नहीं यू जा रहे हैं जैसे हमें जानते नहीं

जब तो लिपटना को भूल था अपनी गरज थी जब तो लिपटना

अब हम मना रहे हैं मगर मानते नहीं अब हम मना रहे हैं मगर मानते नहीं यू जा रहे हैं जैसे हमें जानते नहीं मतलब निकल गया है तो पहचानते नहीं

खाक तो हम छानते नहीं हर एक गली की खाक तो हम छानते नहीं मतलब निकल गया है तो पहचानते नहीं क्यों जा रहे हैं जैसे हमें जानते नहीं

तरह आशिकों पे पिकमा तानते नहीं इस तरह आशिकों पे पिकमा तानते नहीं मतलब निकल गया है तो पहचानते नहीं यू जा रहे हैं जैसे हमें जानते नहीं

मतलब निकल गया है तो पहचानते नहीं नहीं कि जानते ऐसे उसका रखाव था और आगे चल के इसको बहुत अच्छे ढंग से गजल के माध्यम से शब्दों के माध्यम से आया गया था तो वो मुझे लगता है कि कई बार ऐसे आपको फील होता है कि कई लोगों को तुम बहुत नजदीक होते करीब होते हो लेकिन जानते, जानते नहीं हो एक दूसरे ऐसे होते तो

कुछ वो गज़लकार ने शायद ये कुछ अनुभूति उसमें डाली थी जो तुमको ज़िंदगी में आगे चल के उस टाइम पे कम समझ में आई पाँच टक्के दस टक्के समझ में आई अगले नब्बे टक्के तुमको बाद में धीरे धीरे समझती जाती है तो उसमें वो एक गज़ल की एक बहुत ख़ासियत मुझे लगती है कि गज़ल में कुछ ऐसे अनुभव गज़लकार बून देते हैं कि उस समय तुमको गज़ल बोल के अच्छी लगती है या वो गज़लकार की पेशकारी तुमको अच्छी लगती है

लेकिन उसकी जो जो भाव विचार जो है वो शायद आपको आगे चल के उसकी ज़्यादा अहमियत समझती एमेट समझती बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि इस तरह से गज़ल के साथ आपका जुड़ना हुआ क्लासिकल संगीत के साथ आपका जो प्रेम रहा वो धीरे धीरे जब उर्दू भाषा की ओर बात आ गई गज़ल के अंदर तो वो भी आपको एक लर्निंग की तरह रहा जिसमें आपने काफ़ी कुछ सीखा समझा और उसके साथ कुछ समय आप वो उस पल को

जिया है आपने और अभी भी वो यादें आपके पास ताजा है मुझे लगता है आपके बोलने से आपके भाव जो उभर के आ रहे हैं शब्दों से वो पता चलता है कि आप उन चीज़ों को अभी भी भूले नहीं हैं अभी भी आपके पास है तो चलिए दोस्तों बहुत ही अच्छा लग रहा है अनिल सार्डे जी के साथ हम लोग बात कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस वो हमारे साथ अपने लाइफ के कुछ चुनिंदा एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर रहे हैं सलामी जिंदगी कार्यक्रम में आइए अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक सुनते बहुत ही प्यार सा गीत आप सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो रेडियो बन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो

हँस कर रहते रहो

नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है सलामी ज़िंदगी कार्यक्रम में और सलामी ज़िंदगी कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारे साथ आज मुंबई के अनिल साडे जी हैं जिनसे हम बात कर रहे हैं उनकी जो बातें हैं वो बहुत ही मीठी मीठी बातें उनके जीवन के कुछ खास अनुभव बहुत ही अच्छी तरह से हमारे साथ शेयर कर रहे हैं और मुझे लगता है कि आप सभी को भी बड़ा आनंद आ रहा होगा क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता है कि जो पेड़ बहुत समय का होता है और फल जब लगते हैं और जब बहुत पुराने होने लगते हैं तो मीठे होते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है तो वैसे मीठी अनुभूति हम कर रहे हैं

अनिल जी के साथ और आइए आगे बढ़ते हुए मैं कहूंगा कि जीवन में काफी उतार चढ़ाव आपने भी देखा होगा हर लोग देखते हैं तो मैं चाहूंगा कि आपका जो आखिरी बार आपके आंखों में नमी कब थी उसके बारे में बताएं अंग्रेजी गीत था किसी से जुड़ा हुआ तो मुझे लगता है पीपल मेक okay. मुझे ऐसा लगता है कि

ओके okay, या प्रिय इस व्याख्या में बैठते हैं प्रिय हो या ना हो ओके ओवरऑल सोसाइटी में ये आपके प्रिय ऐसे पकड़े जाते हैं ओके okay? <laughs> वही आपको रुलाते <laughs> हैं ओके okay? आंखों में आंसू वही लाते हैं तो रिलेटिव्स ही मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा अच्छा आंसू लाते हैं मुझे मुझे मेरे तक सीमित रखता हूँ मैं ये ये ये कोई यूनिवर्सल फैक्ट नहीं है

लेकिन इट्स पीपल हु मेक यू क्राई ये ये सिचुएशन होती है तुम अपने आप से तो बहुत कम बार ऐसे होते और कैसे हैं कि कई बार एक एक दो बार मुझे ऐसी फीलिंग आई थी कि कुछ पक्षी है जो जो बोल नहीं पाते हैं तुम उनके बारे में एक एक एक विशेष प्रकार की रुचि रखते हो या एक, एक प्रकार से उनसे जुड़ते हो

ओके okay, जैसे हमारे यहाँ पे कई बार चिड़िया घोसला करती है और कल की बात है तो चिड़िया घोसला करके एक मकसद तो चिड़िया घोसला करने का एक एक नया दे के नया एक बच्चा आने का एक इस तैयारी में वो बहुत तैयारी करते हैं लंबे दूर की तैयारी करते हैं ओके okay, उसको बुन बुन के ढूंढ ढूंढ के ला के बनाते हैं

फिर उसको गर्म करते हैं, उसकी जगह सिलेक्ट करते हैं और बाद में फिर वो अंडा को उबाके के बच्चा आता है बच्चे वो पिल्लू आने के बाद में भी उसको पंख फूटने तक उसको फीडिंग करना ये करना बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है मैं खुद रोज देख रहा हूँ और कल हमारे यहाँ पे जो घोंसला था उसमें से पिल्लू बाहर आया अच्छा चिड़िया का और उसके पंख भी आ चुके थे लेकिन छोटा था हो नहीं पा रहा था कॉन्फिडेंस नहीं था वो हमारे स्टे में था तो मैं परसों से उसके पे ध्यान रखे था लेकिन वो

कल कहीं गायब हो गया तो मैं उसको दिन भर ढूंढ रहा कहाँ जाके बैठा है क्या है सुबह में आज वो चिड़िया को देखा मैंने तो शायद लगा कि वो कहीं पर बैठा है लेकिन आज वो फिर से गायब हो गया और मुझे एक कौवे के दूर से चोच पे हमारे टेरेस पे कुछ ऐसे ही दिखा उसके चोच में मुझे बहुत बुरा लगा कि मैं यहाँ पर रह के कुछ नहीं कर पाया उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाया

करने के लिए मेरे पास तो कुछ साधन नहीं है मैं उसको पकड़ के कहीं रखूं तू भी साधन नहीं है उसके और चिड़िया को चले तो ये जो तुम्हारी विवशता है कि यहाँ पे तुम कुछ नहीं कर पाते हो करना चाहते हो करने की क्षमता रखते हो लेकिन सिचुएशन ऐसी होती है सर्कमेंस ऐसी कि जहाँ पे तुम इंटरवेंशन नहीं कर सकते हो नेचर के साथ तब तुम अपने आप को बहुत ही कमजोर पाते हो इसी ढंग से ये जो रिलेशनशिप अभी ये तो चिड़िया को पता भी नहीं कि मेरे को उसके बारे में क्या फीलिंग है

तो ये ये ये ये जिस जीस से तुम्हारे रिलेशन्स होते हैं तो ये रिलेशन सबसे ज़्यादा तुमको दुखदायी होते हैं और ये अनुभव ये तुम्हारे तक सीमित रहते हैं यू डोंट इट्स नॉट पॉसिबल टू शेयर विद अ थर्ड पार अदर पर्सन इट्स वेरी डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल क्योंकि ये ये अनुभूति तुमको अपने तक ही सीमित रखनी पड़ती है और इसका जो आ, चेन होता है ये एक किस्सा बताया मैंने ऐसे इसको जुड़ के कई ऐसे किस्से होते हैं और रिलेशन्स

and persons around you, you. other ones who actually create problems for you. <laughs> बाकी तो हाँ कैसे है? एक बहुत अच्छा शब्द इस्तेमाल होता है विश्वासघात है ना तो ये विश्वासघात शब्द अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि क्या है

विश्वासघात जब विश्वास करते हो तब घात होता है ना तो घात नहीं होता है। इसलिए स्ट्रेंजर के साथ में आप ट्रेन में बाजू में बैठे बगल वाले से डर के रहते हो वो बिस्किट दे तो भी नहीं खाओगे तो नींद की गोली को डाल दी उसमें तो तो आपका विश्वासघात नहीं होता है। लेकिन बाजू में बैठा हो अगर कोई तुम्हारा जानकार हो और वो तुम तुम अराउंड जो इन्वायमेंट में हो उसके अंदर उसके ऊपर विश्वासघातना यह स्वाभाविक रीत है तब वो जब विश्वासघात करे

तब वो इसको विश्वास है तो ये ये ये ये शब्द है ना इसी में बहुत कुछ बना हुआ है कि अपने मनुष्य जाति में स्वभाव में ये घात बना हुआ है तो ये क्यों क्यों करते हैं तो? सीधी सी बात है कि हम लोग किसी पे विश्वास रखते हैं तो वो घात करने के ही लायक होता है ऐसे ऐसा सिचुएशन क्रिएट होता है और बहुत कम मिलते हैं

कि जो विश्वास करने के लायक होते हैं तो ये ये ये ये जो तकलीफ की बातें जो होती है ज़िंदगी में चढ़ाव उतार के दरमान ये लार्जली बिजनेस सर्कमसेंसेस या कोई पैसा आया गया उससे नहीं होती है। उससे कम होती है उसको तुम ओवरकम कर पाते हो लेकिन मनुष्य शायद एक बात में थोड़ी आगे की लंबे दूर की बता दूँ आपके एफ चैनल के लिए ये सूटेबल है कि नहीं मुझे पता नहीं आप जिस वातावरण में हो उस वातावरण में मैं जो कहूँ वो सूटेबल है कि नहीं पता नहीं मुझे

लेकिन मुझे प्रामाणिक मेरा अगर सोच आप पूछो तो मनुष्य प्राणी इस पृथ्वी पे फेलियर है मनुष्य प्राणी ही एक ऐसी जात है कि जो निश्चर्ग को कुछ देता नहीं है सब बटोरता है और नष्ट करता है गए सौ दो साल में मनुष्य प्राणी ने जो नष्ट किया है वो मनुष्य तो खुद तो वापस दे नहीं पाएगा

खुद यहां से चला जाएगा तब पृथ्वी को और पचास हजार साल लगेंगे तो हम लोग सिर्फ हैं हम डिस्ट्रॉयर किसी भगवान के नाम करते हैं असली डिस्ट्रॉयर तो भगवान ने आदमी को ही बना दिया है तो तो ये ये ये ये जो तजुर्बा है ना ये ये बेसिकली व्हाट इट इज़ कि वी आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग एनीथिंग कंस्ट्रक्टिव टू दी टू देशर टू दी टू दी मदरथ

यहाँ पे हम लोग सिर्फ ले, ले ले रहे हैं ओके एंड वी आर ओनली क्रिएटिंग पोल्यूशन सिर्फ प्रदूषण निर्माण करते हैं हम लोग बाकी कुछ नहीं विश्वासघात करते हैं प्रदूषण निर्माण करते हैं जो नेचर है वो डिस्टर्ब करते हैं आप देखो आप अगर गए दस साल पंद्रह साल से सुनो तो ऑयल खत्म होने वाला है

पलाना चीज़ कम हो जाएगा कोयला कम हो जाएगा स्टील कम हो जाएगा सूर्य के किरण पे आप सब चीज़ करना चाहो जैसे सेंटर में आपके सोलर एनर्जी का बहुत अच्छे इस्तेमाल होता है पूरा खाना आपके ऊपर तो उस ढंग की ज़रूरत पड़ने वाली है आगे पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा गाड़ियाँ बंद हो जाएगी सोलर पर गाड़ियाँ चलेगी तो हम लोग तो सब डिप्लीट कर रहे हैं ना स्टॉक्स यूज़ करें कर। कर। एक समझ लीजिए कि आपके पास एक किचन है जिसके अंदर कुछ सामोग्री है और किचन में फ्रिज भी है ओके

तो ये चीज़ के लिए आपको फ्रिज आपको मैंने दे दिया बरा बरा है भरा भर हुआ

आप खाली निकालते जा रहे हैं फ्रिज में से वापस कुछ रख नहीं भी तो, तो करो चलिए अनिल जी बहुत ही अच्छी बात आप बता रहे हैं मुझे लगता है कि हमारे दोस्त इस वक्त जो कार्यक्रम को सुन रहे हैं सलामी जिंदगी कार्यक्रम को सुन रहे हैं मुझे लगता है कि आप सभी के मन में कुछ विचारों का जो है एक एक्टिवेशन हो गया होगा बहुत सारे विचार आपके पास इर्द गिर्द घूम रहा होगा कि अनिल जी ने यह क्या कहा और ये तो उनका अनुभव है बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस उनका लाइफ के साथ है काफ़ी विचार करते हैं चिंतन करते हैं

और बहुत सारी बातें उनके पास हैं और सही भी बात उन्होंने बताया कि अगर हम पूरी दुनिया में अगर हम देखें तो मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो सबसे लेता है देता किसी को कुछ भी नहीं और इवन जिस भी चीज़ को आप नज़र डाल के देखिए वो सिर्फ देने का काम कर रहा है वो आपकी सेवा कर रहा है आप जिस कुर्सी पर बैठे हो वह आपको कुर्सी बैठने का सुख दे रहा है आप जिस रेडियो टेलीविजन से कुछ सुन रहे हो टेलीविजन से कुछ देख रहे हो रेडियो से कुछ सुन रहे हो तो वो भी सुनने का सुख दे रहा है दिखाने का सुख दे रहा है तो हर वस्तु आपको देने की कोशिश में लगी हुई आपकी सेवा

तो कभी एक बार एक बार भी ये भी प्रश्न पूछ के देखिए आप से मैं किसी को क्या दे रहा हूं <laughs> तो बहुत ही अच्छे विचार उन्होंने हमारे साथ शेयर किया मुझे लगता है कि सलामी जिंदगी कार्यक्रम में आप जो सुन रहे हैं मैं भी चाहूंगा कि इस तरह की बातें आपके मन में लाइए और कभी देखिए आपसे आप क्या दे पाते हैं हम लोग

तो बड़ा अच्छा लगेगा और मुझे लगता है कि हम सभी को मिलकर कुछ काम करना पड़ेगा जिसमें हम जिस तरह से नेचर को ख़त्म कर रहे हैं यूज़ कर रहे हैं उसको फिर से बनाने के लिए शायद हम सभी को मिलकर एक संकल्पना करते हुए कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी अदरवाइज़ आने वाले पीढ़ी को शायद ये जो हवा आप ठंडी हवा खा लेते हो कभी कभी और कभी कभी शायद, शायद शहरों से निकल आप किसी गाँव में चले जाते हो या स्विमिंग पूल के पास बैठ जाते हो

या नेचर के साथ थोड़ा घूमने का आपका जो है समय अभी पूरा हो रहा है अभी उसको आप कर भी सकते हो लेकिन आने वाले समय में शायद वो चीज़ें आप कोशिश करेंगे ढूंढना पड़ेगा आपको कि कहाँ जाना है और किस तरह से हमको अच्छी ऑक्सीजन मिलेगा तो ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं और संभावना इसी की दिखाई दे रहा तो इसके पहले हमें सोचना पड़ेगा तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं एक बहुत ही खूबसूरत गीत नेचर पर हम आपको सुनाना चाहेंगे अभी आप सुन रहे हैं रेडोमात वन नाइन्टी पॉइंट पर सलामी ज़िंदगी सुनते रहो मस्कर रहो

ये ये ज़मीन आसमां है अपना बरसते में खा के बूंदे भी हैं अपने ये हवा ये ज़मीन ये आसमां है अपना बरसते में खा के

धरती पर पन्नों का हार गोदी में खेलते हैं नदिया हजार नदियाजार हजार गांव प्यारे शहर सारे गांव प्यारे शहर सारे पंखी और पशु दल प्रकृति के साथ रहे नर वन पशु पक्षी जल प्रकृति के साथ

नमस्कार सलामी ज़िंदगी कार्यक्रम में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और अनिल सरोदे हमारे साथ हैं बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं उनसे और जो बातें उन्होंने बताई अपने लाइफ एक्सपीरियंस के जो विशेष अनुभूति है उन्होंने अपने साथ हमारे साथ इस कार्यक्रम में शेयर किया है तो आइए हम पर्सनली उनके बारे में भी जानते हैं कि वो आ, क्या करते हैं और किस तरह के विचार किस तरह का उनका लाइफ है वो भी हम जानना चाहेंगे आपसे तो आप सभी की तरफ से फिर से एक बार अनिल जी का बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार

ये, ये जब लंबी चौड़ी बातें करते हैं न, तो बाते ना तो पर्सनल बातें ना पूछे तो ही अच्छा रहता है <laughs> क्योंकि खुल के बात करने के लिए जब तुम विश्व की बातें करते हो तो तुम अंधेरे में कितने हो <laughs> ये लोगों को ना बताने में ही ज़्यादा रुचि रहती है इसलिए ऐसे कोई बहुत बड़ा अचीवर ऐसा कोई नहीं रहता है और बाकी के लोगों को जिस ढंग के अनुभव आए हैं उसी ढंग के मिले जुले इकट्ठे

अन अनुभव मुझे भी है और काफ़ी पैमाने में है लेकिन मुझे श्यामजी भाई जैसे आप जैसे अच्छे अच्छे लोग भी बहुत सारे मिले हैं बहुत बड़े पैमाने में मिले और शायद उसी से मैंने हौसला लिया है और मैं वैसे बहुत क्या कहते हैं उसको आउटस्पोकर यानी मैं जल्दी से कोई न्यूसेंस नॉन टॉलरेट नहीं करता हूँ

फटाख से अपनी रिएक्शन दे देता हूँ बोल देता हूँ मुझे क्योंकि मुझे झूठ से लगाव नहीं है इसलिए मुझे कोई चीज का संकोच नहीं करना पड़ता है और मीठे बोलने की जरूरत नहीं पड़ती मुझे मीठे झूठ बोलना है तो मीठा बोलना पड़ता है ओके मुझे किसी के पचन क्रिया से कोई लेना देना नहीं है इसलिए मेरा खुद का

कि जो आदमी ज़्यादा मीठा बोलता है उससे ज़रा दूर, दूर रहना ज़रूरी है जो मीठा बोलता है उस आदमी में कहीं कही ना कहीं कुछ न कुछ तो गड़बड़ है और इसके बारे में कई अच्छे अच्छे लोगों ने कुछ कुछ बताया एक एक एक एक, एक वाईबी ईच की एक कविता है जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1911 से 16 तक चला था उन्नीस सौ करीबन उन्होंने एक कविता लिखी थी

तो उसकी एक तीन पंक्तियाँ बहुत ही बहुत ही आ, बार बार मुझे याद आती है बहुत तकलीफ देती है और मैं उसको मैं रोज़ अनुभवता हूँ उनकी जो तीन पंक्तियाँ हालांकि कविता बड़ी है इंग्लिश में कविता है काफ़ी और इट्स बहुत बहुत विचारवंत कवि है और उसमें से तीन पंक्तियाँ इंग्लिश में हैं तो उसका मती दर्थ है यही है कि बुरा करने के लिए लोग एक चुटके में एक साथ आ जाते हैं

लेकिन भले लोग इकट्ठा साथ में नहीं आते हैं। भले लोग एक दूसरे के नजदीक नहीं आते हैं ओके okay? उसकी इंग्लिश uh, पंक्तियाँ चाहो तो मैं बता दूँ वाईबी बी ईच की एक कविता है जिसका शीर्षक था सेकंड कमिंग उसमें से सेकंड कमिंग ओके okay? ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में उन्होंने लिखी है कुछ अनुभव थे उस टाइम के उनके और वो काफ़ी यानी कैसे होते हैं कुछ अनुभव अपने खुद के होते हैं और कुछ अनुभव अपन

नहीं नहीं गई हुए पीढ़ियों से लेते हैं यानी डायरेक्टली नहीं फॉर एग्जांपल आदि को क्या हुआ था वो भी एक मेरा अनुभव में बन जाता है ओके okay? ज्ञानेश्वर ने क्या लिखा था ये भी मेरा एक अनुभव बन जाता है उनका पढ़ के ओके okay? तो ये ये ये अनुभव ये एक चीज़ ऐसी है कि इसको कुछ सीमित रखते हैं लोग कि मेरा अनुभव ये है ऐसे नहीं है जब आप किसी भी चीज़ से किसी भी वातावरण में रहते हो तो अनुभव ये एक स... कलेक्टिव

फॉर्म में आपके सामने आता है अब उस ढंग से उसको बेहेव करते तो जैसे ईड्स का ये ऐसे होगा कुछ मुझे पता नहीं बहुत बहुत विज्ञानी है मेरी उतनी क्षमता नहीं है कि उसके बारे में तो मैं काम करूं। उनके ऊपर क्रिटिक्यू का किताब है मेरे पास रोमांटिक इमेज बोल के कि जिसके अंदर ईड्स ने क्या लिखा है उसके बारे में क्रिटिक्यू एनालिसिस किया है तो इसमें तीन पंक्तियाँ आज के दौर में आ, समझना बहुत जरूरी मुझे लगता है द सेरिमोनी ऑफ इनोसेंस इज ड्राउंड द बेस्ट लैक ऑल कन्विक्शन

वर्स्ट ऑफ फुल ऑफ पैशन एट इंटेंसिटी बुरा करने वाला आदमी फुल एनर्जी फुल इंटेंसिटी से बुरा करते जा रहा है और भले लोग कन्विक्शन ही नहीं रही है कुछ अच्छा करने की कर नहीं पा रहे तो ये सिचुएशन कैसी है ये डाउनवर्ड सिचुएशन है तो बहुत पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ पॉइंट करता है लेकिन क्या इस चीज का अनुभव जो

पहले वाले लोगों ने लिया है और जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि शायद पुरानों में भी इस ढंग का जिक्र आता है बार बार ओके okay? कि महाभारत रामायण की जो कथाएं जो लिखी गई है उसमें भी तो इसी इस... से जुड़ी तो जैसे, जैसे आप बता रहे हैं कि बुरे लोगों ने पूरी तरह से उसको करने के लिए वो अपना काम कर ही रहे लेकिन उसको रोकने के लिए अच्छे लोगों को फिर क्रांति करनी पड़ी काफ़ी लंबा समय ले लिया उसने

बहुत लंबा समय उस छोटी सी चीज़ को क्लीन करने में उनको बहुत टाइम लगा जैसे कि ब्रिटिश इंडिया का ही देख लीजिए वो भी आए तो एक ही साथ थोड़े से लोग आ गए उन्होंने नेगेटिविटी उनका पहले से ही था फिर उनको समझने में इनको सौ साल लगे और समझने के बाद फिर जब क्रांति शुरू किया कई लोगों ने बलिदानी दिया फिर भी वो चीज़ें वो ढंग से नहीं हो पाया जिस ढंग से होना चाहिए था ब्लड रेवल्यूशन ये क्यों ये ये मनुष्य जाति की वीकनेस है कि ब्लड रेवल्यूशन के बाद में हम सुधरते

ंग so? और ये ये पंद्रह बीस टक्के लोग हैं कि जो ये बाकी की सब चीजों को प्रभावित करके उसको तकलीफ पहुंचाते हैं 90% परसेंट पीपल डोंट कम टूगेदर इफ दे कम टूगेदर ये 10% टेन परसेंट के नॉट डोमिनेटस बट ये 10 टक्के ही पूरे फॉर एग्जांपल आप किसी भी कायदे का अभ्यास करिए हालांकि अपन इंडियन क्रिमिनल कोड को जानते हैं ओके फॉर क्रिमिनल

मैनेजमेंट, क्राइम मैनेजमेंट के लिए लेकिन हर एक कायदे में भूल या गलती करने वाले के लिए शिक्षक का प्रावधान है कि कंपनी एक्ट हो कोऑपरेटिव एक्ट हो, रेवेन्यू एक्ट हो सभी एक्ट के अंदर एक सेक्शन एंड का ऐसा होता है कि जिसके अंदर प्रोसीक्यूशन एंड पेनल्टीज बनी रहती है लोग कितने होते दस तक के?

लेकिन वो सेक्शन 302, 304, 305 आपके सिर पे लटकता रहता है चौबीस घंटे हालांकि आपका कभी किसी को मर्डर करने का इंटेंशन भी ना हो ऑल द लॉज आर बेसिकली मैनेज फॉर रॉन्ग डूर्स जितने कायदे बनते हैं वो रॉन्ग डुअर्स को मैनेज करने के लिए बनते हैं अच्छे आदमी के लिए कायदे की जरूरत ही नहीं है बिल्कुल नहीं

सीधा पार्किंग का अगर इश्यू ले लो आज जो हर हर समय आज किसी भी अर्बनाइज्ड एरिया में पार्किंग एक बड़ी समस्या होगी मेरा घर है मेरा मकान है मुझे मेरे गेट में से गाड़ी बाहर निकाल के रास्ते पे पहुंच के कहीं जाना है तो ये मेरा एक मूलभूत हक है या बिना मांगे ये मुझे मिलना चाहिए अब मेरे गेट के ऊपर दूसरा कोई गाड़ी लगा के चला जाए

और कहे की तेरे बाप का रास्ता है क्या तो भाई तेरे बाप का है मेरे को छोड़ तो सही रहते जाने, जाने के लिए तो इस ढंग से जब हम लोग बिहेव करते हैं एक दूसरे के साथ में कि दूसरे आदमी का जो मूलभूत हक है उसी को हम लोग नहीं उसको यूज करने जा तो ये ये क्या है ये कहाँ जा रहे हैं हम

चलिए अनिल जी बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया अपने लाइफ एक्सपीरियंस हमारे साथ सलामी ज़िंदगी कार्यक्रम में शेयर किया और मुझे लगता है कि हमारे दोस्तों को भी काफ़ी अच्छा लग रहा है काफ़ी जो इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंसेस हैं उनको सुनने को आज मिला है और मैं चाहूँगा जाते जाते आप अपने फैमिली के बारे में ज़रूर बताइए मैं आ, बहुत नसीबाना ओके एक तो आ,

माँ बाबूजी के साथ में एक्चुअली एक एक, एक छोटा सा उसके जुड़ा हुआ लोग यहाँ पे महाराष्ट्र में सब जगह पे माँ आपके पास है क्या पूछते हैं जब बेटा बड़ा हो जाता है तो मुझे भी ये पूछा जाता था फैमिली में दो भाई है तो पूछा जाता था माँ आपके पास है माँ तेरे पास है क्या मा माँ तेरे पास है क्या नहीं भाई माँ मेरे पास नहीं है मैं माँ के पास हूँ तो लोगों को अच्छा सही बात है ना भाई माँ मेरे पास कैसे है मैं माँ के पास हूँ ना

है? मैं जहाँ पे हूँ तो माँ के पास हूँ तो मुझे मेरे ज़िंदगी में माँ बाबूजी के साथ में रहने का बहुत लंबा समय हो ओके अभी अभी तक गए दो साल तक मेरी माँ की उम्र नाइन्टी थ्री ईयर्स की थी हैं वो श्याम जी भाई भी उनको जानते हैं सब लोग जानते हैं एक्चुअली मेरे बाबूजी के अच्छे दोस्त हैं अपने सेठ मुझे आ, एक सुशील होनहार नट न, आ, बेटी है आ, अकेली वो

वो भी हमारे इच्छे जैसे हुई कि वन सिंगल डॉटर फैमिली टू वी एन्जॉय दैट आल्सो। वाइफ है हु इज़ हाईली क्वालिफाइड नॉलेजेबल, वो नेचुरल हिस्टोरियन है म्यूजियम uh, संग्रहालयों से जुड़ी हुई है और वो, उसके विषय के लिए वो काफ़ी उसने काम भी किया उसके विषय के अंदर बाहर भी गई हुए फॉरन कंट्रीज में उसके लिए और फिलहाल मैं तो वैसे बहुत बड़ा अचीवर नहीं पर्सनली इफ़ यू गो टू सी

जो जब कॉलेज के दिन थे तब मैं सोशल ओरिएंटेशन ज़्यादा था ओके अच्छा। सीए okay, कर रहा था लेकिन सोशल ओरिएंटेशन ज़्यादा था ओके इसलिए सीए की फाइनल एग्जाम में दे नहीं पाया और दे, देने की दिलचस्पी कम हो चुकी थी कि मैं बाकी की चीज़ों में रस ज़्यादा लेना चाहूँगी और बाद में फिर व्यवहार के दृष्टि से

बिजनेस में आ गए बिजनेस कम्युनिटी थी इसलिए बिज़नेस में आना ज़रूरी था फिर फैक्ट्री वगैरह वगैरह मैन्युफैक्चरिंग करो ये सब किया लेकिन आज के तारीख़ में अगर मुझे पूछो तो मैं फैक्ट्री से दूर हो चुका हूँ ओके okay? और आ, मैंने जो भी कुछ थोड़ी बहुत पूंजी इकट्ठा की थी आ, उस उसका रख रखाव और उसका प्लानिंग अच्छा होने की वजह से आज मैं शांति से

मुझे कोई दूसरी के, के आ, क्या कहते हैं उसको आ, धन पे ला धन पे कोई नज़र नहीं है मेरी अल्प संतुष्टि हूँ तो मुझे बहुत आनंद है और आज मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग करता हूँ ओके कंप्लीटली सेंद्रीय खेती करता हूँ और हालांकि खेती अलग अलग भागों में बढ़ती है अलग अलग इसमें बढ़ती है मैं मिश्र फल एक रखता हूँ जिसके अंदर हम लोग एक्चुअली लेजी है

आलसी हैं थोड़े इसलिए करते कुछ नहीं है सिर्फ पेड़ों को देखते हैं <laughs> फिर अपने आप जो करना है वो कर लेता है ओके okay. उसको तकलीफ़ नहीं दे देते केमिकल छिड़क के या कुछ करके या उसको उसको तकलीफ़ नहीं देते दे। तो शाम जी भाई भी हमारे मित्र हैं और विल्जी भाई भी मित्र हैं तो उनको भी पता है वह जाते हैं तो उनको पता है उनको कितने अच्छे मीठे अमरूद मिलते हैं आम कितने अच्छे मिलते हैं हालाँकि मैं उनको कुछ नहीं देता आम के पेड़ को आम के पेड़ को सिर्फ मैं जाके उनके उसकी छाया में बैठ के आनंद लेता हूँ

तो ये ये सेंद्रीय खेती शायद मुझे कहीं पे जहाँ पे मिसेस को मिसेज अ नेचुरल हिस्टोरियन तो नेचर से हमारा काफ़ी नजदीक का सामान लगा रहा है तो वो अनुभूति और बढ़ाने के लिए शायद ये ये खेती का एक माध्यम मुझे सामने दिखा और ऐसा uh, था कि 2001 में माय वाइफ सफर्ड अ कैंसर एपिसोड एंड शी इज़ अ वंडरफुल सर्वाइवर ओके आज कितने सोलह साल हो गए हैं एंड वी आर लीडिंग अ वडरफुल लाइफ

लेकिन हमने एक उस टाइम पे एक निर्णय लिया 2001 में uh, मेरी फैक्ट्री थी और भी बिज़नेसेस थे मेरे क्लासेस हैं लेकिन मैंने एक उस टाइम पे हम लोग दोनों ने निर्णय लिया कि अब 2001 में हमको आगे बोनस मिल रहा है वी वॉटर आउट ऑफ द कैंसर एक लकीली एवरीथिंग वाज़ फाइन तो कैंसर में अर्ली डिटेक्शन इज द बेस्ट क्योर ये प्रिधवा के अभी फैला लेकिन दो में ये हम लोगों ने उसका अंगूर लिया फर्स्ट एज में कैंसर का तो उसके बाद में विशेष के भी बोनस लिया

सो वॉट डी डू विस नॉ वी शुड नॉट बर्डन हासिल्स विद फर्दर यू नो इनक्रोचिंग इन टू सर्टन अदर एय इट्स बेस्ट टू कीप इट फ्री तो फिर वो चीज़ें नहीं कर पाए थे अगले पहले बीस तीस साल में तो हम लोगों ने सोचा चलो अभी नेचर से जुड़ने के लिए एक फार्मिंग का एक जरिया है कि जहाँ से आप पेड़ पौधों के जो इंटरेस्ट हैं हालाँकि इस यहाँ की जो अम्बरनाथ या सब जगह पर जो टेकरियाँ हैं जो हर शहर के बाजू में छोटी मोटी टेकरियाँ होती

वो आप देखो तो आज की तारीख़ में वहाँ एक भी पेड़ नहीं होता है तो फिर मैंने वहाँ पे पेड़ उगाने के लिए मैं पाँच दस हज़ार की सीड्स खरीद लिया था और फिर लोगों को बाँटता था कि सब लोग जाके वहाँ पे डालो बारिश के पहले तो ये ये करने में ज़्यादा आनंद आना लगा मुझे नेचर नेचर से रिलेटेड बर्ड एनिमल इन से लगाव जो था उससे आनंद भी आना लगा यानी कैसे हो गया कि जिस चीज़ में तुमको रुचि है वो चीज़ करो

<laughs> तो उसका तो, तो बोले कि मुझे फार्मिंग में हम लोगों ने जो किया मुझे बहुत आनंद आया तो अभी उ, उससे मैं जुड़ा हूँ चलिए अनिल जी बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके किस तरह से आपने अपना जो है पूरा लाइफ हिस्ट्री में बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया कि किस तरह से आप समय समय पर अपने आप को एक नया मोड देते गए और जहाँ पर आपको अच्छा लगा वही चीज़ें आप करते गए तो चलिए बहुत ही अच्छा लगा बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा और जाते जाते एक छोटा सा मैसेज हमारे सभी राजस्थान और गुजरात के लोग आपको सुन रहे हैं

उन सभी के लिए मैसेज जरूर कोट करें नहीं मैसेज वगैरह देने का काम बड़े बुजुर्गों का होता है और संत महात्माओं का होता है मैसेज देने के लायक अपने आप को समझना ये एक बड़ी गलती होती है <laughs> कि किसी और को हम मैसेज नहीं दे सकते हैं वो अपने आप से खुद जो मैसेज क्रिएट करता है वही अल्टीमेटली उसके लिए लाभदायक करता है किसी का मैसेज सुन के सुधरने वाले लोग बहुत कम हैं

ऐसे तो मैसेज ज्ञानेश्वर जी देते आए 700 सालों से ज्ञानेश्वर जी की हर एक पंक्ति मैसेज है लोग पढ़ते हैं रोजाना पढ़ने वाले लोग हैं लेकिन उसका एक टक्का भी अनुकरण नहीं कर पाते तो जो 700 सौ साढ़े सात साल पहले जो एक ज्ञानी कह के गया है उस चीज़ का हम लोग उससे एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाए हैं तो साढ़े में क्या साढ़े साल में क्या प्रगति की हमने मोटर गाड़ी आ गई है प्रगति हो गई तो मुझे प्रामाणिक

से ऐसा लगता है कि एक संदेश देना ये ये, ये, ये, ये एक गलत मस्ती की क्या कहते हैं हाँ सोच आ, अलग सोच है ये ये ये दूसरे अपने आप को दूसरे से ऊंचा समझने की बात है हाँ, मुझे, मुझे क्या है अपने अपने रीत से सब लोग जीता है ओके अपने आप से लोग जीते किसी के बहुत ज्यादा प्रभाव होने की जरूरत नहीं पड़ती है तो उसी ढंग से

आप ही अपने अनुभव लीजिए अपने खुद के ब्रिग के बनाइए खुद का खुद को खुद का संदेश दीजिए और अच्छे रहिए दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट किसी का किसी को किसी की दो पंक्तियां आप पढ़ के मैंने अभी ईश की पढ़ के बताई ऐसे ज्ञानेश्वर जी की तो हर पंक्ति रोज़ आप पढ़ लो और उसका उसका उसका आधा टक्का भी अनुकरण कर लो तो दुनिया बहुत अच्छी हो जाए किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी

बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही प्यारा सा मैसेज आपने दिया नहीं कहते हुए भी आपने कहा कि संत ज्ञानेश्वर जी ने बहुत सारे मैसेजेस हमको दिए हैं उसमें से कोई भी एक मैसेज आपके जीवन को बदल सकता है आपके जीवन को एक अच्छा सदमार्ग दे सकता है आप किसी भी वाक्य को ले लीजिए उसको आप अनुकरण कीजिए बस वही आपका जो है जीवन बदल सकता है यही मैसेज था बहुत ही अच्छा लगा मुझे

कि आप सभी को भी बहुत अच्छा लग रहा होगा अनिल जी को सुनकर उनकी बातें उनकी जो रमनिकता उनकी जो खुशी है और 64 रनिंग में भी इस तरह की बोलने की जो उनकी क्षमता है वेरी वंडरफुल मैं सैल्यूट करूंगा उनके इस अवस्था का तो <laughs> चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना सलामी जिंदगी कार्यक्रम में और मैं यही कहूंगा की आप सभी सदा खुश रहे मस्त रहे इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे और अनिल जी को दीजिए इजाजत नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो वन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मस्कते रहो

नदिया हजार गाँव प्यारे शहर सारे गाँव प्यारे शहर सारे पंखी और पशु दल प्रकृति के साथ रहे नर वन पशु पक्षी जल प्रकृति के साथ रहे नर वन पशु पक्षी जन